जपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो की अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक 25 अनाम के संग जीने का नाम अजपा जब चीन के महान संत लाउत से अपनी किताब ताओते किंग में कहते हैं इज ूट एंड हैज नो नेम यानी ताव परम है उसका कोई नाम नहीं है भगवान श्री इस गूढ़ सूत्र का भावार्थ समझाने की कृपा कीजिए कहता ताव परम है उसका कोई नाम नहीं दो बातें एक जो भी परम है उसका कोई नाम नहीं हो सकता जो भी पूर्ण है उसका कोई नाम नहीं हो सकता वो जो टोटलिटी है समग्रता है उसका कोई नाम नहीं हो सकता नाम खंड के हो सकते हैं नाम व्यक्ति के हो सकते हैं वस्तुओं के हो सकते हैं नाम का अर्थ ही है जिसकी सीमा है जिसकी परिभाषा हो सके जिसको हम कह सकें कि ऐसा और वैसा नहीं तो नाम सार्थक हो सकता है प्रकाश का नाम सार्थक है क्योंकि इतना तो कम से कम हम कह ही सकते हैं कि जो अंधेरा नहीं अंधेरे से सीमा बन जाती मृत्यु का नाम संभव हो पाता है क्योंकि इतना तो हम कह ही सकते हैं कि जीवन की गति हलचल जहां बंद हो जाती जीवन से सीमा बन जाती तो जीवन की परिभाषा करने हो तो मृत्यु की जरूरत पड़ती है क्योंकि उससे सीमा बनानी पड़ेगी अगर मृत्यु की परिभाषा करनी हो तो जीवन की जरूरत पड़ती लेकिन जो परम है जिससे अन्य कुछ भी नहीं हो सकता उसकी सीमा नहीं बनाई जा सकती उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती उसका कोई नाम भी नहीं हो सकताओं कोई नाम नहीं है ताओं का अर्थ होता है मार्ग मंजिल का कोई नाम नहीं है ये सिर्फ मार्ग का नाम उस तक पहुंचने के रास्ते का नाम नदी को हम तब तक नाम देते हैं जब तक वो सागर में नहीं गिर जाती सागर में गिरते ही नाम खो जाता है फिर गंगा गंगा नहीं फिर नर्मदा नर्मदा नहीं और सागर में कहां खोजिएगा कि गंगा कहां है सागर में नदियां नहीं खोजी जा सकती सीमाएं खो जाती हैं तो नाम खो जाते हैं। तार है परम इसलिए लाओ से कहता उसका कोई नाम नहीं है और जो भी नाम हम देते हैं वे सभी काम चलाओ इशारे हैं और जो लोग नामों को पागलों की तरह पकड़ लेते वे मुद्दा चूक गए लोग नामों पर लड़ते हैं परमात्मा का क्या नाम है इस प्रसंक से राम कहें कि कृष्ण कहें कि कुछ और कहें लाओस्य कहता है उसका कोई भी नाम नहीं है और या फिर सभी नाम उसके हैं फिर आपका भी नाम उसी का नाम है और या फिर कोई भी नाम उसका नहीं है नाम पर से का बहुत जोर है कि हम उसे कोई नाम न दें कई कारणों से क्योंकि जैसे ही हम नाम देते हैं हम उससे अलग हो जाते जिस चीज का भी हमने नाम दे दिया हम नाम देने वाले हो गए और अलग हो गए और जिस चीज को भी हमने नाम दे दिया हमने उसे नाप लिया उसकी माप पूरी हो गई हमने उसे पहचान दिया, हमने उसे जान लिया हमने तो उसको कैटेगोराइज कर दिया उसकी कोटी बना दी कि ये इसका नाम है लाउस से कहता है पागलपन की बात है ना तो हम उसे नाप सकते न ना हम उस, उसका कोई स्थान बता सकते कि यहां रखते उसकी कोई कोटि नहीं बना सकते उसकी कोई कैटेगरी नहीं कर सकते उसे स्त्री कहें या पुरुष कहें उसे जीवित कहें या मृत कहें यहां कहें या वहां कहें सभी गलत होगा उसके संबंध में कुछ भी हम कहेंगे तो हम उससे दूर हो जाएंगे लीलाओ से कहता है उसे कोई नाम मत देना उसका कोई नाम है भी नहीं और अनाम के साथ जीने का नाम ध्यान है जब आप बैठ के राम राम राम राम राम राम, राम जपते हैं तब ध्यान नहीं जब राम का नाम खो जाता है जब जप करने वाला भी नहीं बचता और जब भी नहीं बसता तब आप उसमें प्रवेश करते हैं। हमने उसे अजपा कहा है अजपा का अर्थ ही यह है कि जब नाम खो जाता है जब तक नाम चल रहा है तब तक तो आप विचार में ही हैं जब तक नाम चल रहा है तब तक मन है और जब तक नाम चल रहा है तब तक आप भी हैं क्योंकि नाम लेने वाला और यह भी ख्याल रहे कि जो नाम देने वाला है वह बड़ा होता है जो नाम दे रहा है वो जिससे नाम दे रहा है उससे बड़ा हो गया लाओ से कहता है ताओ इज एब्सोल्यूट एंड हैज नो नेम वो जो परम सत्य है उसका कोई भी नाम नहीं इस कारण से के मानने वाले बड़ी तकलीफ में पड़ते हैं उनके पास जब के लिए कोई नाम नहीं मेरे एक मित्र एक लाह्य को मानने वाले सन्यासी के साथ कुछ समय तक थे तो जब भी वो सन्यासी ध्यान करने बैठता है तो उन मित्र को बड़ी परेशानी होती कि वो भीतर करता क्या है क्योंकि वो मित्र स्वयं जब के साथ थे उससे वो पूछते बार बार कि तुम क्या जब करते हो तो वो हंसता उसने अनेक बार उन्हें कहा कि मैं कोई भी जब नहीं करता क्योंकि हमारे पास कोई नाम ही नहीं उन मित्र को भरोसा नहीं आया वो सोचते रहे कि शायद वो अपने जब को छिपा रहा है शायद बताना नहीं चाहता शायद जब तक दीक्षा ना हो तब तक वो मंत्र गैर दीक्षित को कहा नहीं जा सकता वो मेरे पास आए थे उनको मैंने कहा कि वह धोखा नहीं दे रहा था लाह के मानने वालों के पास कोई नाम नहीं फिर वो करते क्या हैं वो नाम को छोड़ने की चेष्टा करते उसका तो कोई नाम नहीं है लेकिन और बहुत सी चीजों के नाम हैं और हमारे मन में भरे जब आप परमात्मा का स्मरण करते हैं तो इस भरे हुए नामों की कतार में एक नाम और जोड़ देते हैं। इसमें पत्नी का नाम है बेटे का नाम है मित्रों का नाम है दुकान बाजार सामान नोट रुपया बैंक इसमें सब नाम है इस सारे नामों की भीड़ में राम को औरा डाल देते हैं। और इसलिए स्वभाव ये जो पुराने नाम है जो काफी जम के बैठे हैं ये उसको नहीं जमने देते राम को निकाल बाहर करने की वो कोशिश करते हैं आप कितने राम राम कहो बीच में पत्नी का नाम आता पति का नाम आता बेटे का नाम आता बाजार दुकान सब बीच में आ जाता वो है वो जो पुराने जमे हुए नाम हैं वो इस नए प्रतियोगी को भीतर नहीं बैठने देना चाहते और ये प्रतियोगी खतरनाक है क्योंकि ये सबको बाहर करना चाहता सारी भीड़ इकट्ठी होकर इसको बाहर करता अगर आपने कभी भी नाम जब का उपयोग किया है तो आपको पता होगा कि कैसा कल है भीतर मच जाती से कमाने वाला नए नाम को भीतर नहीं डालता सिर्फ पुराने नामों को बाहर निकालता है वो उलिछता है भीतर नहीं डालता वो उस घड़ी की प्रतीक्षा करता जब भीतर कोई भी नाम नहीं रह जाए जब भीतर कोई नाम नहीं रह जाएगा तब वो कहेगा ताओ उपलब्ध हुआ ताओ का स्मरण हुआ ये परमात्मा का स्मरण है अनाम हो जाना परमात्मा का स्मरण यह प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी हुई आप जबरदस्ती कर रहे हैं एक नाम को भीतर डालने की ध्यान रहे एक तो जबरदस्ती में आप सफल ना होंगे सिर्फ परेशान होंगे और अगर दुर्भाग्य से सफल हो गए तो जिस नाम को इतनी आप जबरदस्ती से लाए हैं उससे कुछ आनंद ना पा सकेंगे वो जबरदस्ती के बाद जो सफलता होगी मुर्दा होगी और जो सन्नाटा आएगा वो जीवंत ना होगा मरघट का हो जाए इसलिए अक्सर जो लोग नाम जब जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं एक तो सफल नहीं होते अगर कभी सफल हो जाते हैं तो उनका नाम जब मूर्छा बन जाता वो सिर्फ मूर्छित हो जाता जब वो जबरदस्ती एक नाम को स्थापित कर देते तो तत्काल गहरी तंद्रामुख हो जाते वो मुर्दा शांति उन्हें पकड़ लेती आपका मकान पहले से ही काफी भरा हुआ है इस भरे हुए मकान में परमात्मा को निमंत्रण देना जरा भी उचित नहीं लाओ से कहता है तुम मकान खाली कर लो और वो परमात्मा बाहर से आने वाला भी नहीं है कि तुम उसे निमंत्रण दो तुम्हारा मकान भरा है इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता तुम मकान खाली करो वो जो खाली है मकान का वही है वो वो जो तुम्हारे भीतर खालीपन है वही है वो वो कोई अतिथि नहीं है जो बाहर से आएगा वो तुम्हारे भीतर का खालीपन है तुम्हारे भीतर की शून्यता है जो तुम्हारे भरी हुई चीजों में दब गई है उन्हें तुम बाहर कर दो वो प्रकट हो जाए शून्यता को भीतर उपलब्ध कर लेना लॉस्य के मानने वाले के लिए ध्यान इसलिए लाह कहता ताव परम है उसका कोई नाम नहीं